शांति शांति ही। ओम, मन को रोकने के उपायों पर विचार चल रहा है महर्षि पतंजलि ने समाधि पद के पैतीसवें सूत्र में पांच प्रकार के ऐसे उपाय बताए हैं प्रत्येक व्यक्ति उन उपायों को अपना सकता है विषयवती व प्रवृत्तिपन्ना मनस स्थिति निबंधनी कहा है विषय वाली जो प्रवृत्तियां हैं वो उत्पन्न हुई हुई प्रवृत्तियां मन को स्थिर करने में एकाग्र करने में कारण बनती हैं और जो प्रवृत्तियां हैं वो प्रत्यक्ष प्रवृत्तियां हैं जो संयम के माध्यम से प्राप्त होने वाली प्रवृत्तियां हैं जिनको दिव्य गंध दिव्य रस दिव्य रूप दिव्य स्पर्श और दिव्य शब्द के नाम से प्रस्तुत किया है और इन उपलब्धियों को प्राप्त करके मनुष्य मन को स्थिर कर सकता है एकाग्र कर सकता है संशय को मिटा सकता है और समाधि प्रज्ञा की ओर अग्रसर हो सकता है इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट शब्दों में कहा है इत्येता वृत्त उत्पन्ना स्थितो स्थित संशय विधमति समाधि द्वारी भवन्ति इति ये प्रत्यक्ष अनुभूतियां जो उत्पन्न हो रही हैं ये उत्पन्न होकर के मन को स्थिर करने में समर्थ बनती हैं और मन को ऐसा बना देती हैं जिससे मनुष्य संशय से दूर हो जाता है ये उपलब्धियां संशय को मिटा देती हैं और समाधि प्रज्ञा की ओर मनुष्य को योगाभ्यासी को अग्रसर करती है महर्षि वेदव्यास ने एक बहुत विशेष बात कही है जिस ओर प्रत्येक योगाभ्यासी को ध्यान दे करके समझना चाहिए वो ये कहते हैं यद्यपि ही शास्त्र अनुमान सद्भूतमेव भवति महर्षि वेदव्यास कहते हैं यद्यपि शास्त्र अनुमान यद्यपिशापेश सद्भूतमेव भवति यद्यपि जो शास्त्र है यानी वेद है वेद को यहां पर शास्त्र शब्द से कहा है वो कहते हैं वेद और अनुमान यानी अनुमान प्रमाण और आचार्य उपदेश ऋषियों का जो उपदेश है ऋषियों ने अलग अलग शास्त्र बना करके उपदेश किया है एक है वेद जिसको शास्त्र शब्द से महर्षि वेदव्यास कहते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद ये चारों वेद चारों वेद यथार्थ कहते हैं सत्य कहते हैं उचित कहते हैं वेद का जो भी प्रतिपादन है वह प्रतिपादन सत्य से ओत प्रोत है प्रमाण से युक्त है यथार्थ है और जो अनुमान हम लगाते हैं प्रत्यक्ष के आधार पर जो हम अनुमान करते हैं वह अनुमान यथार्थ होता है क्योंकि वह प्रत्यक्ष पूर्वक होता है समस्त पदार्थों को बनाने वालों को हम देखते हैं बिना बनाने वाले के कोई भी पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है प्रत्यक्ष हम इस संसार में देखते हैं कोई ना कोई बनाने वाला होता है उस बनाने वाले के होने से कोई वस्तु बनती है और जिन बनी हुई वस्तुओं को हम देखते हैं वो बनी हुई वस्तुएं किसी बनाने वाले के कारण से बनती हैं। इस प्रत्यक्ष अनुभूति को हम लोक में देखते हैं उसी के आधार पर जिस वस्तु को बनते हुए हमने नहीं देखा उस वस्तु का भी अनुमान कर लेते हैं इस वस्तु को भी किसी ने बनाया है किसने बनाया है उसे हमने नहीं देखा लेकिन यह निश्चित बात है किसी ने बनाया है ठीक इसी प्रकार से सारा का सारा ब्रह्मांड ये संसार ये जगत उत्तम रीति से बना हुआ है तो इस बने हुए जगत को संसार को देख करके भी अनुमान होता है इस जगत को भी किसी ने बनाया है हां वो मनुष्य नहीं हो सकता क्योंकि व्यापक है संसार आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने साइंटिस्ट ने इस संसार का अंत नहीं पाया है बहुत लंबा चौड़ा यह संसार है इतने बड़े संसार को जिसमें पृथ्वी सूर्य बड़े बड़े पदार्थ जो हैं इनको मनुष्य नहीं बना सकता लेकिन बुद्धिमत्ता पूर्वक ये पदार्थ बने हुए हैं और व्यवस्थित हैं इसलिए आज बुद्धिमान को यह प्रतीति होती है इनको भी बनाने वाला कोई है वह कौन है यह अलग बात है लेकिन कोई तो है यह है अनुमान प्रमाण महर्षि वेदव्यास कहते हैं यद्यपि ही तत्त शास्त्र अनुमान तीसरी बात कहें आचार्य उपदेश आचार्यों का जो उपदेश है यहां पर आचार्य ऋषियों के लिए संकेत कर रहे हैं जितने भी ऋषि हुए हैं जिन्होंने अलग अलग शास्त्र बनाए हैं जैसे कि जिस शास्त्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं यह योग शास्त्र है इस योग शास्त्र को बनाने वाले महर्षि पतंजलि हैं, सांख्य को बनाने वाले महर्षि कपिल है वैशेषिक दर्शन को बनाने वाले महर्षि कणाद हैं, न्याय शास्त्र को बनाने वाले ऋषि महर्षि गौतम हैं, वेदांत शास्त्र को बनाने वाले ऋषि महर्षि वेदव्यास हैं और मीमांसा को बनाने वाले ऋषि का नाम जयमिनी है ऐसे अलग अलग ऋषियों ने अलग, अलग अलग शास्त्र हमारे सामने रखे हैं, हमारे कल्याण के लिए रखे हैं तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं यद्यपि ही तत्त शास्त्र अनुमान आचार्योपदेश आचार्यों का उपदेश अनुमान प्रमाण और वेद रूपी शास्त्र इनके द्वारा जो अर्थ तत्व है जो पदार्थ है उसको अवगतम जाना जाता है यद्यपि ही शास्त्र अनुमान आचार्योपदेश अवगतम अर्थतत्वम् इन तीनों के माध्यम से जो जाना जाता है अर्थ वो अर्थ सद्भूतमेव में यथार्थ ही होता है क्योंकि वेद ने कहा है किसी और ने नहीं कहा वेद ने कहा है इसलिए वो उचित है सत्य है न्याय से युक्त है और अनुमान प्रमाण ने कहा है तो वो उचित है सत्य है और ऋषियों ने कहा है तो भी सत्य है क्योंकि ऋषि केवल ऋषि नहीं होता है ऋषि मंत्र दृष्टा होता है जिसने यथार्थ साक्षात किया हुआ होता है वह धर्म को स्वीकार किया हुआ होता है न्याय को अपनाया हुआ होता है वो सत्य मानी होता है सत्यकारी होता है सत्यवादी होता है असत्य आचरण नहीं करता है मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए वो उपदेश करने वाला होता है उसी को ऋषि कहते हैं हर किसी व्यक्ति को नहीं ऐसे ऋषियों का उपदेश भी यथार्थ होता है इसलिए कहते हैं सद्भुतमेव भवती यथार्थ ही होता है जो वेद ने कहा वह यथार्थ हो, होता है जो अनुमान प्रमाण ने कहा वह भी यथार्थ होता है और जो ऋषियों ने कहा है वो भी यथार्थ होता है क्यों एम यथाभूतार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात महर्षि वेद कहते हैं शाम यथाभूतार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात वेद में यथार्थ को प्रतिपादित करने का सामर्थ्य है वेद में यथार्थ को प्रस्तुत करने का सामर्थ्य रखता है वेद वेद में यह सामर्थ्य है जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही प्रस्तुत करता है क्योंकि ईश्वर ने कहा है ईश्वर सर्वज्ञ हैं इसलिए ईश्वर वेद के माध्यम से यथार्थ वस्तु को ही प्रस्तुत करता है और अनुमान प्रमाण में भी यह सामर्थ्य है वो यथा भूतार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात जो वस्तु जैसी है उसको प्रमाण अनुमान प्रमाण वैसा ही प्रस्तुत करता है और जो ऋषियों ने जो भी इन शास्त्रों में बताया है वह भी यथार्थ ही होता है लेकिन महर्षि वेदव्यास ने बहुत बड़ी बात कही है तथापि यावत एक देशोपी कश्चित न स्वकरण संवेद्यो भवती फिर भी महर्षि वेदव्यास कहते हैं यावत एक देशोपी जो वेद ने बताया है जो अनुमान प्रमाण कहता है जो ऋषि लोग कहते हैं जिन विषयों को हमारे सामने रखते हैं यद्यपि वो सत्य होते हैं यथार्थ होते हैं क्योंकि यथार्थ रखने का सामर्थ्य उनमें होता है फिर भी महर्षि वेदव्यास कहते हैं यावत एक देशोपी जब तक मनुष्य उनमें से किसी एक को किसी एक को स्वकर्ण संवेद्यो भवती जब तक वो किसी एक विषय को प्रत्यक्ष करके नहीं देखता है परोक्षम आ अपवर्गादिशु सूक्ष्म अर्थेशु न दृढ़ा बुद्धि उत्पाद बहुत बड़ी बात कही है महर्षि वेदव्यास कहते हैं यदि मनुष्य योग अभ्यासी वेद में जो कहा है अनुमान जो कहता है ऋषि जो कहते हैं उनमें से किसी एक भी विषय को जब तक प्रत्यक्ष करके नहीं देखता है साक्षात अनुभव करके नहीं देखता है तब तक सर्वम सब जो वेद ने कहा उन सब को, अनुमान प्रमाण जो कहता है उस सब को, ऋषि लोग जो कहते हैं उन सब को वो विषय नहीं बना पाता है उन पर वैसी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो पाती है वैसा विश्वास उत्पन्न नहीं होता है इसलिए कहते हैं सर्वम परोक्षम इवा सब परोक्ष के समान प्रत्यक्ष तो है नहीं बहुत दूर की बात है परोक्षम इवा आगाषु मतलब वो कहते हैं मुक्ति तक मोक्ष तक ऋषि कहते हैं व्यायाम करना चाहिए ऋषि कहते हैं व्यायाम करना चाहिए व्यायाम करने से शरीर मजबूत होता है दृढ़ बलवान होता है और उसने उसको व्यायाम करके प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है तो आयुर्वेदकार ने आयु के संदर्भ में जीवन के संदर्भ में मनुष्य जीवन में मनुष्य को किस किस प्रकार रहने से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है निरोगी रख सकता है उस पर व्यक्ति का विश्वास नहीं होता है नहीं होगा क्योंकि उसने एक भी विषय को प्रत्यक्ष करके नहीं देखा कम से कम व्यक्ति को एक विषय को प्रत्यक्ष करके देख लेना चाहिए जिससे उसको बाकी विषयों में विश्वास उत्पन्न हो जाए यदि ऐसा नहीं करता है तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं सर्वम परोक्षमीवा सब कुछ परोक्ष हो जाएंगे क्योंकि किसी का उसने प्रत्यक्ष ही नहीं किया करके देखा ही नहीं है और बिना देखे उसको नकारता जा रहा है सर्वम परोक्षमीवा आ अपवर्गा मुक्ति पर्यंत जितने भी विषय हैं सूक्ष्मेशु पदार्थेशु जितने भी सूक्ष्म पदार्थ हैं आत्मा परमात्मा महतत्व रूपी बुद्धि अहंकार रूपी यंत्र मन ज्ञानेन्द्रिया कर्मेन्द्रियां, तन्मात्राएं ये सारे के सारे सूक्ष्म पदार्थ हैं इन सूक्ष्म पदार्थों में न दृढ़ उत्पाद इन पदार्थों के विषय में दृढ़ विश्वास उत्पन्न नहीं होता दृढ़ बुद्धि नहीं बनती उन पर वो विश्वास नहीं हो पाता है क्योंकि उसने प्रत्यक्ष नहीं किया इसलिए महर्षि वेद कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं हे hey भ्या तुम कम से कम इन समस्त पदार्थों में किसी एक पदार्थ को प्रत्यक्ष करके देख लो किसी एक विषय को अनुभव करके देख लो यदि एक विषय को अनुभव करके देख लोगे तो बाकी जिनको आपने अनुभव नहीं किया है उनमें भी विश्वास उत्पन्न हो जाएगा श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी इसलिए वो कहते हैं तस्मात शास्त्र अनुमान आचार्योपोदलाद अवश्य अवश्यमेव कश्चित अर्थ विशेष प्रत्यक्षी कर्तव्यः महर्षि वेदव्यास कहते हैं इसीलिए शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित अनुमान के द्वारा प्रतिपादित या आचार्यों के द्वारा उपदेश किए हुए उन पदार्थों में से किसी एक को अवश्य रूप से प्रत्यक्ष करके देख लेना चाहिए जब व्यक्ति उनमें से किसी एक को प्रत्यक्ष करके देख लेता है तो महर्षि कहते हैं तत्र, तद उपदिष्टार्थ एक प्रत्यक्षत्वे सति सर्वम सूक्ष्म विषय अपी जो भी सूक्ष्म विषय है उनमें भी आ अपवर्गात श्रद्धीयते मोक्ष पर्यंत जितने भी विषय उन सबके विषय में पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है उपदेश किए हुए किसी एक अर्थ का जब व्यक्ति प्रत्यक्ष कर लेता है तो बाकी जितने भी अप्रत्यक्ष हैं चाहे वो मुक्ति तक मोक्ष तक जितने भी विषय हैं उन सबके प्रति श्रद्धियते श्रद्धा उत्पन्न होती है और श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को कम से कम एक विषय को प्रत्यक्ष करके देख लेना चाहिए इसलिए महर्षि वेदव्यास ने दिव्य गंध की अनुभूति करने के लिए कहा है दिव्य रस की अनुभूति करने के लिए कहा है दिव्य रस की अनुभूति करने के लिए दिव्य शब्द की दिव्य स्पर्श की अनुभूति करने के लिए बात कहिए और इनको अनुभव करके और उन बड़े बड़े सूक्ष्म विषयों का भी अनुभव करने में सक्षम हो जाएंगे क्योंकि उसमें पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी ओ। शांति देवा शांतिर्ब्रह शांति शांति शांतिर शांति क्मा शांतिरे ओ शांति शाति